संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व भरत का जन्म दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक वैश्व पान जी कहते हैं जन्मेजय समय पर शंकुत के गर्भ से पुत्र हुआ वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था महर्षि कर्ण ने विधिपूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए उस शिशु के दांत सफ़ेद सफ़ेद और बड़े नुकीले थे कंधे सिंह से थे दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो वह छः वर्ष की अवस्था में ही सिंह बाघ सूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था कभी उन पर चढ़ता कभी डांटता कभी उसके साथ खेलता और दौड़ लगाता था आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंस जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया वह बड़ा विक्रमी ओजस्वी और बलवान था बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कर्ण ने शकुंतला से कहा अब यह युवराज होने के योग्य हो गया फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला के पुत्र के साथ उसके पति पर पिति के घर पहुँचा कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति चरित्र और धर्म का घातक है शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई और अब ऋषि के शिष्य लौट गए शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि राजन यह आपका पुत्र है अब इसे आप युवराज बनाइए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 उसकी आंखें लाल हो गई ओठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी थोड़ी देर ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतलांत दुष्यंत से बोली महाराज आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए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 और पिता के भी तार देती है इसी से संतान का नाम पुत्र है पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतन अनंतता प्राप्त होती है प्रपोत्र से बहुत सी पीढ़ियाँ तर जाती है पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो पुत्रवती हो पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो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 पढ़ने पर माता का काम करती है बटोजियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है व्यवहार में लोग सपत्नी सपत्निक का विशेष विश्वास करते हैं घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी है पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुँच पति का स्वागत करती हैं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 इसलिए तुम सुखी रहकर सौ वर्ष तक जियो यह बालक आपके अंग से ही आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते मैं मेनका की कन्या हूँ अवश्य ही मैंने पूर्वजन्म में कोई पाप किया होगा जिससे बचपन में, में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए मैं अपने आश्रम पर चली जाऊँगी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 इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक साल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है जा जा चली जा शकुंतला ने कहा राजन कपट न करो सत्य सहस्त्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्नान कर ले। फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं झूठ से बढ़कर निंदनी भी कुछ नहीं है सत्य स्वयं पर परमात्मा है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 उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए महर्षि कर्ण ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ करवाया उसमें यो तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी परंतु महर्षि कर्ण को सहस्त्र पद्म मुहरे दी गई थी भरत से ही इस वेश का न, इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरतवंश के प्रवर्तक हुए उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राजस्व हुए जिसके नाम गिनाने भी कठिन है मैं मुख्य मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ